दुर्गा सप्तती इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता दोनों बातें तीनों लोकों भीतर के भीतर केवल आप में ही देखी गई है माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है उन शत्रुओं को भी युद्धभूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुँचाया है तथा दैत्यों के कारण होने वाले भय से हमें मुक्त कर दिया है आपको हमारा नमस्कार है देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें अंबिके आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले शूल और गदा आदि जो अस्त्र उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें ऋषि कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा माता दुर्गा की स्तुति की और लंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया फिर सब ने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पण किया तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से बोली देवी बोली देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो देवता बोले भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर कर हम लोगों के संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्त्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें उसे समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्तियों को बढ़ावें एवं सदा हम पर प्रसन्न रहें ऋषि कहते हैं हे राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई भोपाल इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब सुनो इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चौथा अध्याय पूरा हुआ श्री चंडिका देवी को नमस्कार है